रमन हरि गोविंद जय जय जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोपाल जय शिरा रमन हरि गोविंद जय जय बिहारी लाल की ओ नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यस् कमलगंतम वाग्म ममृतम जगत्पिवती विश्वसर्गाज नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणा प्रवर्ति तो हम प्रवर्तिहांबराको तर हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवंद्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूप श्री श्री साग्र जा सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साधतम सावधूमत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्री श्रीराधाकृष्णपाद सह गणलताश्री विशाखान्ता नारायण नमस्कृत्य नरम चुन नरोम दिवी सरस्वती व्यासम तय मुदीर वाछाकलुभ्य सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे ऊपुर्गत जनकदयालोक हे भट्टी युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव दयाम कृतमंद मे दयावन बिहारी परम मंगल श्री सनातन शिक्षा बीसवा परिच्छेद तीन सौ बारहवीं प्यार श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को उपदेश देते हुए अवतार तत्व का अनुमूपन कराए गुणावतार के अंतर्गत युवावतार के अंतर्गत जब श्री कलयुग के अवतार का प्रसंग आया और सनातन गोस्वामी ने कहा कि कलयुग का अवतार है कौन सा तो महाप्रभु बड़ी चतुराई के साथ में बचा गए और कह रहे हैं शास्त्र का पता ये लगता है शास्त्र से पता लगता है कि कौन अवतार अवतार है और कौन मनुष्य है इनके भेद शास्त्र के द्वारा ही ज्ञात होते हैं और इसमें शास्त्र की परिभाषा दे दी कि ईश्वर किसको कहेंगे बोले ईश्वर कहेंगे जन्माद्यसी तो इतरतार स्वयं के स्वराश्वरता की, की परिभाषा है इस कसौटी के ऊपर कसबो यदि कोई कसौटी के ऊपर सही बैठता है तो उसको अवतार कह दो उसको ईश्वर कह दो और यदि इस कसौटी पे नहीं आता है इस परिभाषा में परिभाषा की सीमा में नहीं आता है तो उसको मनुष्य मानो सत्यम परम धीम वो पदार्थ वो व्यक्ति सत्य होना चाहिए वो परम माने परम आनंद रूप होना चाहिए सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए उसमें सारे गुण ब्रह्म परमात्मा भगवान इनके सारे गुण होने चाहिए और भगवत्ता का सार जो माधुर्य है वो उसमें होना चाहिए तो जो नृत्य हो एक बात दूसरा लक्षण है कि जो परम आनंद रूप हो सत्यम परम फिर जो ब्रह्म परमात्मा भगवान इनसे भी बढ़कर के जिसमें भगवत्ता परिपूर्ण रूप से प्रकट हो रही हो ऐसा जो परतत्व है उसको हम परतत्व कहेंगे भगवान कहेंगे ये लक्षण जिसमें मिलते हो स्वरूप लक्षण उसको उसकी आराधना करो अवतार कभी अपने मुख से नहीं कहता है कि मैं अवतार हूं अब तटस्थ लक्षण भी देखने हैं तो उसके लिए भी हम तुमको लक्षण बता रहे हैं यदि वे लक्षण उस व्यक्ति में घटते हो तो उसको मान लो कि वो अवतार है यदि नहीं घटते हैं तो मानोगे नहीं अब वो अवतार नहीं है जैसे सृष्टि का जन्म स्थिति और संहार ये कर सकने की यदि किसी में क्षमता है तो वो ईश्वर कहलाएगा जो अपने हिसाब से सृष्टि कर सके जिसने ब्रह्मा को भी ज्ञान प्रदान किया हो सबका गुरु हो ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला हो जिसकी कृपा से अपूर्व माधुर्य और वस्तुओं का जो स्वभाव है तेजवारी मृद इनमें भी परिवर्तन कर सकते हैं कि यदि किसी में क्षमता है अपने माधुर्य से तो उसको तुम अवतार कहोगे यत्व सर्वमृषा वो जो परतत्व है वो सर्वदा सर्वदा सत्य होकर के ही विराजमान है उसमें विनाशशीलता नहीं है ऐसे जो तटस्थ लक्षण है वो तटस्थ लक्षण भी जिसमें प्राप्त हो सृष्टि पालन संवार करना ज्ञान प्रदान करना अपने आप में स्वतंत्र होकर के रह सकना और जिसकी कृपा से दुर्घटना घटना भी हो जाए कर्तुम ततुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ हो ऐसे गुण जिसमें विद्यमान हो उसको अवतार कहा जाएगा इसके आधार पर निर्णय करो कौन अवतार है कौन नहीं है महाप्रभु मानो ये दिखाना चाहते हैं कि मुझ में ये सारे गुण हैं परंतु तो अपने मुख से नहीं कह रहे अपनी ब्रमरुपता भी दिखा रहे हैं सर्वज्ञता भी दिखा रहे हैं यहां तक कि लता पता उनमें भी विपर्य उत्पन्न करने की उनमें क्षमता है उनसे भी सिंह हाथी सर्प इनसे भी कृष्ण नाम उच्चारण कराने की क्षमता है उनके स्वभाव का परिवर्तन कराने की श्रीमद महाप्रभु में क्षमता है तो ये सारे गुण तटस्थ गुण भी विराजमान है कि भक्ति की सृष्टि करना जो पार्षद दे है उसको कहीं भक्तों को प्रदान करने की क्षमता रखना सृष्टि पालन संवार करना ये महाप्रभु में गुण विद्यमान है तेने ब्रह्मराय आदि कवि उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी आदि कवि श्री रूप गोस्वामी जी श्री सारुंभटाचार्य, भट्टाचार्य श्री प्रकाशानंद जैसे लोगों को भी ब्रह्म तत्व का ज्ञान का उपदेश दिया जहां पर बड़े बड़े मोहित थे और तेज वार मृदान यथा विनिमय है और उनकी क्षमता ऐसी कि जहां खड़े हों वहां की पृथ्वी भी दब जाए और चरण चिन्ह अंकित हो जाए यदि अलालनाथ में कभी प्रणाम करें तो श्रीमद महाप्रभु के घेटू के आपके हाथ के कोनी के जो चिन्ह हैं वे भी वहां पर अंकित हो जाएं तो मृद इनमें विपर्य इनकी प्राप्ति हो जाए इनके स्वभाव का भी स्वभाव भी विपर्य की प्राप्ति हो जाए और यथसर्गो मृषा जहां पर सर्ग श्री महाप्रभु की सभी लीलाएं मृत्यु होकर के विराजमान उनकी श्री नवद्वीप लीला उनकी श्रीमद वृंदावन लीला और वृंदावन में रहने वाले जो आचार्य उनकी लीलाएं और उनकी श्री लीलाचल जगन्नाथ जी में रहने की जो लीला है तीनों ही स्थानों की लीला अमृषा होकर के सत्य होकर के विराजमान है तो ये अपने आप संकेत करके महाप्रभु ने छपा करके ये बता दिया कि कलयुग का जो अवतार है कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम सांगो पार्शम यज्ञ ऐसा कौन सा स्वरूप है अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये संकेत के द्वारा और अपनी लीलाओं के द्वारा कि ऐसा स्वरूप मैं हूं महाप्रभु ये संकेत कर रहे परंतु तो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं बोले शास्त्र के द्वारा ही अवतार अवतार है कोई व्यक्ति अवतार है इसकी जानकारी होती है और शास्त्र में ईश्वर की परिभाषा यह दी गई है परतत्व की परिभाषा इस तरह दी गई है ऐसे निरूपण किया आप श्री 1300 सौ तीन सौ बारहवीं में कह रहे हैं एक तो कह सत्यावेश अवतार इस प्रकार हमने शक्ति आवेश इनके अवतारों का वर्णन कर दिया दो तरह के अवतार हैं एक है मुख्य आवेश और दूसरे हैं गौण आवेश मुख्य आवेश जैसे पृथ्वी कल्कि की ये नारद हैं जीव परंतु उनमें ईश्वर का आवेश है गौण आवेश में विभूति योग में जिन जिन का भी वर्णन किया वे गौण आवेश होकर के विराजमान उनमें कोई न कोई क्षमताएं विराजमान अब भगवान के अवस्था का अनुरूपण करते हैं कि भगवत स्वरूप में तीन अवस्थाएं ही हैं सामान्यतः पांच अवस्थाएं होती हैं परंतु भगवत स्वरूप में तीन अवस्थाएं हैं बाल्य जो पांच वर्ष तक की अवस्था है उसको बाल्य कहते हैं दस वर्ष तक की जो अवस्था है उसको पौगंड कहते हैं 11 से 16 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको कईशोर कहते हैं 16 से आगे की जो अवस्था है वो युवा अवस्था कहलाती है फिर इसके बाद में प्रौढ़ और इसके बाद में वृद्धावस्था और उसके बाद में फिर 20 बीस साल के अंतर में फिर ये मृत्यु तक की जो अवस्थाएं हैं वे पंचम अवस्था वो आ, मृत्यु है तो बाल्य पौगंड कैशोर फिर युवा प्रौढ़ ये चौथी अवस्था पांच अवस्था वृद्ध और वृद्धावस्था के साथ में जुड़ा हुआ है मृत्यु ये पांच अवस्था या छह अवस्था जितनी गिनती करनी हो उसके हिसाब से गिनती कम बेशी की जा सकती है तो बाल्य पौगंड धर्मेर सुन विचार शोर शेखर धर्मी ब्रिजेंद्र नंदन श्री ब्रजेंद्र नंदन सदा किशोर अवस्था में ही मुख्य रूप से विराजमान परंतु परकर के आगे वे कभी बालक बन जाते हैं और नित्य परकर के आगे प्रिया परकरों के आगे वे सर्वदा किशोर ही रहते हैं परंतु सखा पर कर के आगे पौगंड विशेष रूप से प्रकट होता है और बात्सल्य पर करके आगे उनका बाल्य रूप विशेष रूप से प्रकट होता है तो बाल ये किशोर शेखर होकर के विराजमान कुछ कुछ ऐसा ही है कि लंबे आदमी के सामने कोई बैठे तो वो गुट्टा दिखेगा और गुट्टे आदमी के पास में कोई खड़ा हो जाए तो तुलना में लंबा दिखने लगता है तो ऐसा ही समझ लो है कईोर ही परंतु वह बात्सल्य के कारण कोई उनको छोटा देखता है कोई उनको बड़ा देखता है कोई बीच का सखा करके उनको देखता है प्रकटलीला कर मन जब श्री कृष्ण को प्रकटलीला करने का मन होता है उस समय श्री प्रकटलीला में श्री कृष्ण सारी अवस्थाओं को धारण करते हैं सबसे पहले माता पिता भक्तगणों को वे प्रकट करते हैं अर्थात कृष्ण अवतार के पहले धाम उनका अवतरण होता है माने धाम जो है वे प्रकट होते हैं धाम का न तो अवतरण है और न धाम का अंतर्धाम है धाम सर्वदा विराजमान है धाम में परिकर का अवतरण होता है धाम का अवतरण नहीं होता है धाम नित्य है और नित्य धाम में श्री कृष्ण के चले जाने के बाद में अंतर्धान होने के बाद में धाम जाता नहीं धाम वहीं के वही रहता है तो पहले भी धाम था लीला के समय भी धाम है और नित्य समय भी विभु होने के कारण जो धाम है वह कभी प्रपंच प्रपंच जब समाप्त होगा तो धाम को देखने वाला कोई नहीं रहेगा ऐसा ही समझ लो जैसे कोई दिव्य कमल है सरोवर है आ गया सरोवर में पानी का पानी समाप्त हो गया तो दिव्य कमल बना रहेगा परंतु तो कमल नष्ट नहीं होगा दिव्य कमल बना रहेगा जल जो है वो नष्ट हो जाएगा और जल में जो तैरना है वो तैरना नष्ट हो जाएगा वो दिव्य कमल सदा विराजमान रहेगा ऐसे ही धाम सर्वदा विराजमान है जब सृष्टि हुई तो पृथ्वी के ऊपर जो आर्यावर्त क्षेत्र है भारतवर्ष आर्यावर्त उसमें आकर के शिव विराजमान हो गए और आर्यवर्त के एक भाग बन गए जब महाप्रलय होगा उस समय आर्यवर्त समाप्त हो जाएगा परंतु वृंदावन विराजमान रहेंगे विभव होने के कारण ये वृंदावन और दिव्य वृंदावन दोनों एक होकर के विराजमान हो जाएंगे। विभु होने के कारण जैसे एक दृष्टान्त के लिए एकांश में दृष्टांत है जैसे घटाकाश महाकाश ही है घटाकाश नाम की कोई चीज नहीं है हम कह रहे हैं कि घरे के भीतर का आकाश है परंतु तो घरे के भीतर घटाकाश नाम की कोई चीज नहीं है क्यों आवरण जो है वो आवरण कह दिया गया है उसे परंतु तो आकाश है एक है जो घरे के भीतर स्पेस है वही ही स्पेस भी है तो वो एक है घटाकाश और महाकाश दोनों जैसे ऐसे ही श्री भव वृंदावन और दिव्य वृंदावन एक है सीमित होकर के जहां दिख रहे हैं वहां पर उसको हम भवन भौण कह रहे हैं जो ऊपर होकर के विराजमान हैं, उनको हम महाकाश कह रहे हैं परंतु तो घड़ा यदि फूट जाएगा तो दोनों एक ही हैं। घटाकाश और महाकाश इनमें तत्त्वतः ये दो चीज नहीं है आकाश एक है तो धाम के विषय में ये कॉन्सेप्ट कहीं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि धाम विभु है परंतु तो सीमित लीला में सीमित दिखने के कारण वे हमको भवन वृंदावन और दिव्य वृंदावन ऐसा करके हम अनुभव कर रहे हैं दोनों वृंदावन एक होकर के ही विराजमान तो धाम का प्रकाशक प्राकट नहीं हुआ परंतु तो जो दिव्य धाम था उसमें माता पिता परिकर सखागण इन सबों का आविर्भाव हुआ कृष्ण के आविर्भाव के साथ साथ उनकी प्रिया रण उनका भी आविर्भाव हुआ तो वे प्रपंच गोचर होते हैं पहले माता पिता प्रकट होते हैं फिर जन्म आदि लीला होती है वैसो विविधत्व भी सर्वभक्ति रसाश्रय धर्मी किशोर एवं यद्यपि अवस्थाएं तीन प्रकार की हैं विविध प्रकार की हैं अवस्थाएं छह प्रकार की गिनाई गई बाल्य पौगंड किशोर युवा वृद्ध और अंत में प्रौढ़वस्था अंत्म तो ये अवस्थाएं सात अवस्थाएं इस तरह से गिनाई गई परंतु श्री भगवत स्वरूप में केवल तीन अवस्थाएं बाल्य पौगंड एंड और किशोर। उनमें युवा प्र और वृद्धावस्था ये तीन अवस्थाएं भागवत स्वरूप में नहीं है तो बैसो अवस्थाएं विविध हैं परंतु भक्त रस का आश्रय होने के कारण इन तीनों अवस्थाओं में तीन जो अवस्थाएं हैं उनमें भी किशोर अवस्था प्रधान है और वो किशोर अवस्था ही पर को कहीं जैसा परिकर है उसके हिसाब से कृष्ण को कभी वे बालक देखते हैं मित्र परकर उनको पौगंड देखता है और जो प्रिया परकर है वो उनको नृत्य किशोर अवस्था में देखती हैं नृत्य विलास करते हुए बिराग संबंध तत्व का निरूपण कर रहा है आप पू यत्त लीला क्षणे छोड़े, छोड़े सब लीला नित्य प्रकट करे अनुक्रमे श्री जितने भी लीलाएं हैं वे सब सबकी सब नृत्य हैं। अब लीला की नृत्य क्या आतश्य कल कृष्णदास कविराज गोस्वामी की प्रतिभा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है इतने संक्षेप में इतने बड़े विशाल सिद्धांत जिनमें पोथा के पोथा बन जाए उनका विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं और उनको इतने संक्षेप में एक लाइन में कह दी थी कविराज गोस्वामी तो अब लीला की नित्यता वर्णन कर रहे हैं तो लीला दो प्रकार की हुई एक लीला हुई प्रपंच गोचर जो कि प्रपंच में दिख रही है इस भूमि पर दिख रही है दूसरी लीला है प्रपंच अगोचर प्रपंच अगोचर लीला है जो प्रपंच नहीं देख रहा है ये प्रपंच अगोचर लीला दो प्रकार की अप्रच काल में पृथ्वी पर भी प्रपंच अगोचल लीला हो रही है और आकाश में भी हो रही है तो प्रपंच अगोचल लीला या अप्रकट लीला दो प्रकार की एक भौम अप्रकट लीला और एक दिव्य अप्रकट लीला अवतार काल में भौम प्रकट लीला थी माननीय श्री कृष्ण आय से पांच हजार दो सौ अड़तालीस वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जब आविर्भाव हुआ उस समय श्री कृष्ण की जो लीला थी वो प्रपंच ने सामने देखी उस समय जितने भी सृष्टि वाले थे वे सब बिना अधिकार के उस समय इतनी ठाकुर की कृपा थी कि भगवान का दर्शन सबको हुआ असुरों को भी मनुष्यों को भी अब उनमें कोई भाग्यशाली हैं जिन्होंने कृष्ण की सेवा की कोई है जिन्होंने कृष्ण को की सेवा नहीं की उस समय भी ऐसे दुर्भाग्य होंगे हम लोग कहा के पता नहीं तो कहीं भटक रहे होंगे कीट पतंग होकर कहीं रहे होंगे कहीं यही थे देखो <laughs> <जाँ। laughs> यही थे यही थे हा कृपा कृपा होगी तभी तो भजन भजन सिद्ध नहीं हुआ होगा ये बात है <laughs> तो उसको पहचान नहीं होगा तो प्रपंच गोचर लीला का नाम है प्रपंच जिसका दर्शन कर सकता है उसका नाम है प्रकट लीला प्रपंच जिसका दर्शन न करे उसका नाम है अप्रकट लीला ये दो प्रकार की लीला हुई जो अप्रकट लीला है वो भी दो प्रकार की एक लीला है दिव्य एक है भूम इनमें भूमली की एक विशेषता है कि इस प्रकट वृंदावन में जहां पर हम बैठे हैं इस वृंदावन में नित्य परकर भी है और यहां पर साधक परकर भी है यहां पर दोनों तो ये जो भव वृंदावन है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर नित्य परकर भी विराजमान है पता नहीं कौन सी लता कौन से वृक्ष कौन से भयन सिद्ध पर्कर के रूप में यहां विराजमान और हम सभी के साधक लोग भी हैं यहां पर तो ये वृंदावन साधक और सिद्ध दोनों के लिए हितकारी है जबकि वो जो गोलोक है ऊपर वाला वो केवल सिद्ध लोगों के लिए ही हितकारी है वहां पर कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता है वहां पर पहुंचेगा केवल सिद्ध लोग परंतु ये जो भवन वृंदावन है इस बहुम वृंदावन में पर का सिद्ध पर्कर भी है और साधक परकर भी है अब उस वृंदावन और इस वृंदावन का भेद करने के लिए उस वृंदावन को कह दिया गया गोलोक गोलोक दोनों है परंतु उसको कह दिया गया मुख्य गोलोक और इस वृंदावन को कह दिया गया गोकुल ये इन दोनों में भेद स्थापित किया गया गोलोक और गोकुल इस भेद में यहां का जो गोकुल है उसका विस्तार वो गोलोक है उस गोलोक का विस्तार ये गोकुल नहीं है क्योंकि गोकुल में जो लीलाएं संभव हैं वे लीलाएं गोलोक में भी नहीं हैं इसलिए गोलोक इस वृंदावन की अपेक्षा कुछ अधूरा वहां पर चार लीलाएं नहीं है उस गोलोक में जन्मलीला नहीं है वहां पर असुर वध नहीं है असुर बध इस पृथ्वी पर है उस गोलोक में नहीं है तीसरी बात वहां पर श्री कृष्ण ब्रिज को छोड़कर के कभी मथुरा नहीं जाते हैं वहां पर तो नित्य गोलोक में विलास कर रहे हैं विहार कर रहे हैं और मथुरा घूम फिर करके पृथ्वी के भार को उतार करके फिर कृष्ण लौट करके भी नहीं आते हैं तो गमन आगमन लीला फिर असुर बध लीला जन्म लीला ये लीलाए वहां उस गोलोक में नहीं है इसलिए गोकुल का विस्तार गोलोक माना गया गोलोक का विस्तार गोकुल नहीं है इसलिए हमको कहीं दूसरी जगह जाने के लिए लालच नहीं करना है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है पर्दा उठ जाएगा तो यही लीला दिखने लगेगी और ये भवन वृंदावन की जो लीला है यह लीला ही अवतारी लीला है और इसका ही ऐश्वर्य में एक अवतार श्री गोलोक है इसलिए लघु आगोता मृत की एक पंक्ति है सात श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि यत्तु गोलोक नामास्ती तत्व गोकुल वैभव जिसको गोलोक कहा गया वो गोकुल का वैभव है ये गोकुल गोलों का वैभव नहीं है बल्कि वो गो, गोलोक गोलो, इस गोलोक का वैभव है इसलिए हमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है हम सर्वोत्तम स्थान पर हैं हमको दिख नहीं रहा है बस इतनी सी बात है आंखों का पर्दा उठने की बात है अतः रस्को ने कहा कि बस भरम तजो हर प्रिया भजो सजो ने एक यही यही निश्चय कही जितने भी रसिक जन है उन्होंने भी इसी वृंदावन में लीला का दर्शन किया नित्य लीला का वे अभी भी संतगण सिद्धगण नहीं यानी कौन कौन कहा हैं सब सबको प्रणाम तो जो सिद्धगण हैं वे आज भी उस लीला का इसी वृंदावन में दर्शन करते हैं कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं हमको भी ध्यान करते समय एक गुरजनों ने यही बताया कि जिसकी तुम सेवा कर रहे हो उसका ध्यान करो कौन से रूप का ध्यान करें क्या करें कौन से रूप का इस का ध्यान करें कि उस स्वरूप का ध्यान करें अब गोविंद का ध्यान करें कि राधा लाल का ध्यान करें कि बिहारी जी का ध्यान करें क्या राधालाल का ध्यान करें कि जुगल किशोर का ध्यान करें किसका ध्यान करें बिलकुल झमेला में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम जिसकी सेवा कर रहे हो तुम्हारे घर में जो ठाकुर विराजमान है उसका ध्यान करो सीधी सीधी बात तो वहां पर जिसके तुम फैमिलियर हो उस स्वरूप का ध्यान करो श्री वृंदावन की जो शोभा तुमको ऐसे लगे कि लीला के उपयुक्त है ऐसा यदि वृंदावन का कोई खंड दिखे कि जो लीला के उपयुक्त है वहां पर उस स्वरूप का वृंदावन का ध्यान करो ध्यान करेंगे तो सबसे पहले वृंदावन का ध्यान करेंगे अब वृंदावन में किसका ध्यान करें तो कोई स्काई का ध्यान करेंगे, करेंगे। शिव लीला के उपयुक्त यदि ये दिखता है कि भागवत निवास का एक कोना कैसा सुंदर लता पता से युक्त है यमुना जी का किनारा कैसा सुंदर लता पता से युक्त है कैसी सुंदर घाट है बस उसका ध्यान करो लीला में बाधा ना पड़े ऐसे किसी स्थान का ध्यान करते हुए साधक को आराम से बैठना चाहिए तो धाम का ध्यान करो अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप का ध्यान करो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र में जो उन्होंने स्वरूप बताया है उस स्वरूप का ध्यान करते हुए साधक को विराजमान होना चाहिए यह एक सुरक्षित तरीका है वरना फ्यूजन हो जाएगा ये करें कि ये करें यहां जाएं अब यहां पर ये तो दिखता नहीं है यहां पर ये तो दिख नहीं रहा है ऐसा नहीं उसका ही ध्यान करो और उसमें दिव्यता का कहीं विचार करते हुए साधक को विराजमान होना चाहिए तो श्री प्रभु की ये जो तीन धाम हो गए एक तरह से एक हो गया अवतार काल का वृंदावन दूसरा वृंदावन हो गया प्रकट वृंदावन जो हमको नहीं दिख रहा है एक वृंदावन है श्री गोलूक वृंदावन ये तीन तरह के धाम हो गए इन तीनों धामों में जो लीला हो रही है वो नृत्य है लीला दो प्रकार की एक लीला है मंत्रोपासनामयी और दूसरी लीला है स्वारस की मंत्रोपासनामय लीला किसको कहेंगे जैसे कोई सरोवर हो तो सरोवर में भी लहर तो उठेगी सरोवर में भी एक प्रवाह तो होता ही है सरोवर में भी प्रवाह होता है भले पौंड है पंत उसमें भी एक प्रवाह तो होता ही तो जो में लीला है उसमें कुछ की कुछ चेष्टाएं तो है पंत में लीला उसको कहेंगे जहां पर एक काल एक ही कृष्ण की अवस्था एक ही प्रकार, एक ही भाव विराजमान है और गोलोक में जितनी भी लीलाएं हैं वे सब की सब लीलाएं गोलोक में विराजमान इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से हम अपने जो बिंब हैं, उनको ही लेंगे जो हम देख रहे हैं उन्ही बिंबों को लेंगे जैसे एक बहुत बड़ी हॉल है और उसमें कई गैलरी बनी हुई है एक एक गैलरी में एक एक लीला हो रही है कहीं कृषि की लीला हो रही है आप पूतना बध कर रहे कहीं कृषि की लीला हो रही है कि आप पलना में झूल रहे हैं कहीं श्री कृषि की लीला हो रही है कि आप माखन चोरी कर रहे हैं कहीं दामोदर लीला हो रही है कहीं भुटमन चलने की लीला हो रही है वहां पर सर्वदा सर्वदा श्री कृष्ण एक स्वरूप में ही विराजमान रहेंगे और यदि कोई इस समय दामोदर लीला का ध्यान करे तो गोलोक में जो दामोदर लीला हो रही है वो लीला ही हमारे सामने प्रकट हो जाएगी कोई भी लीला वह कल्पना नहीं है लीला वास्तव में विद्यमान है और जो लीला है वो हमारे सामने उपस्थित होगी तो गोलोक में जो लीला हो रही है किसी ने गिराज धारण की जय कहा तो गिराज धारण की वहां पर एक गैलरी में एक स्वरूप है जो गिराज उठाते हुए विराजमान है सदा वो स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाएगा तो भगवान के अनेक स्वरूप है मंत्रोपासनामयी लीला में तो अनेक स्वरूप श्री गोलोक में विद्यमान है और जब भी भक्ति जिस लीला का ध्यान करता है गोलोक में असुर लीला तो है नहीं गोलोक में गंगा गन्न की लीला तो है नहीं जन्म लीला तो है नहीं परंतु तो अन्य जितनी भी लीलाएं हैं इन चार लीलाओं के अतिरिक्त सारी लीलाएं गोलोक में विद्यमान हैं जब ध्यान करेंगे तो वे लीलाएं हमारे पास में उपस्थित हो जाएगी अब कुछ लीलाएं है ऐसी हैं जो के प्रकट वृंदावन में ही हुई अप्रकट ब्रह्मांड में अब तो अवतार काल है नहीं ऐसी स्थिति में क्या वे लीलाएं काल्पनिक हैं बोले ना उन लीलाओं को हम काल्पनिक आज भी नहीं कह सकते वे लीलाएं काल्पनिक आज भी नहीं है वे लीलाएं भी नृत्य हैं क्योंकि अनंत कोट ब्रह्मांड हैं ऐसा ही तो नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड एकमात्र ब्रह्मांड हो अब देखिये प्रकट लीला की नित्यता दिखा रहे हैं यह अप्रकटलीला की नित्यता दिखा दी प्रकट लीला की निश्चितता दिखा रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड हैं और अनंत ब्रह्मांडों में वे लीलाएं क्रम क्रम करके हो रही को असुब भाई गोलोक में तो होगा नहीं गोलोक में तो असर है असुर का जो भी आक्रमण होगा वो पृथ्वी मंडल पर होगा इसलिए गोलोक में तो वो लीलाएं है नहीं जन्म लीला गोलोक में तो है नहीं परंतु यहां जन्म लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में हो रही होगी हमारे ब्रह्मांड में भले कृष्ण लीला हो चुकी है यहां पर वो 125 वर्ष की जो प्रकट कृष्ण लीला थी वो हमारे यहां पर 5248 वर्ष पहले प्राण हुई थी और वो पूरी हो गई परंतु तो ऐसा नहीं है कि वो लीला अब विद्यमान नहीं है आज भी वो लीला विद्यमान है कैसे विद्यमान है अनंतकोट ब्रह्मांड है उन अनंत कोट ब्रह्मांड में कहीं न कहीं कोई न कोई लीला हो रही होगी इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे रस्सी में कोई अग्नि को बांध करके रस्सी को घुमाए तो जो अग्नि है वो पूरे परिधि में ऑर्बिट में वह क्रम क्रम करके घूमती हुई दिखेगी ऐसे ही तो आज पूरा बध हो रहा है एक ब्रह्मांड में और एक क्षण बाद पूरा हो रहा है दूसरे ब्रह्मांड में तीसरे क्षण पूतना बध हो रहा है तीसरे ब्रह्मांड में और इस तरह से अलात चक्र की तरह से श्री प्रकट लीला भी नित्य विद्यमान है अतः जन्म असुर का मथुरा जाना और मथुरा से लौट करके आना ये चारों की चारों ये लीलाएं हैं वो भी नित्य अलात चक्र की तरह से अग्नि के एक घेरे की तरह से अग्नि के एक चक्र की तरह से सर्वत्र कहीं ना कहीं आज भी विद्यमान होंगी और जिस ब्रह्मांड में भी विद्यमान है वहां से वो लीला हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी इसलिए कोई भी लीला केवल इतिहास का विषय नहीं है वो केवल मेमरी का विषय नहीं है वह प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस का विषय है वह प्रत्यक्ष उसका अनुभव हो रहा है वो विद्यमान है और हमको प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करेगी वह मेमोरी नहीं हमारी मेमोरी में आ रही हो हमारी स्मृति में आ रही हो ऐसा नहीं है तो प्रकट लीला भी नृत्य हुई अप्रकट लीला भी मृत्यु हुई प्रकट और अप्रकट दोनों लीलाएं नृत्य तो यहां पर यही कह रहे हैं कि पूना बधाज यीला क्षणे सब नीला नित्य प्रकट करे अनुक्रम बात यही हो गई कि जैसे रस्सी में अग्नि बांध करके कोई घुमाए तो जो अग्नि है वो पूरे ऑर्बिट में जैसे क्रम क्रम करके वो अग्नि जाएगी और पूरा गोला दिखेगा ऐसे पूरी की पूरी जो लीला है वो पूरी की पूरी लीला सदा नित्य विद्यमान है और एक एक अंश रूप में तो वह उस ब्रह्मांड में प्रकट हो रही है और हम जब ध्यान कर रहे हैं जिस ब्रह्मांड वो नहीं है वहां पर भी जैसे अग्नि का प्रकाश विद्यमान रहता है क्योंकि कोई भी पदार्थ जब हमारी आंखों में आता है तो वहां से उसकी छवि मिटे उसके पहले यदि दूसरा बिंब आंखों के सामने आ जाएगा तो हमको चित्र चलता हुआ दिखने लग जाएगा घोड़े को जब रील बनी माने फिल्म बनने की फिल्म का आविष्कार हुआ तो ऐसे हुआ कि कई कैमरा लाइन से लगा दिए गए और उनमें डोरी जो है उनको ऐसी तरह से बांधी गई कि घोड़ा जब जा रहा है उन घोरियों को पटापट जल्दी जल्दी से काट दिया गया तो एक फ्रेम आंखों के ऊपर बना अब वो फ्रेम मिटे तब तक दूसरा फ्रेम आ गया जब तक दूसरा फ्रेम आया तब तक तीसरा फ्रेम आ गया जब तक तीसरा फ्रेम मिटे तब तक चौथा फ्रेम आ गया तो कई फ्रेम यदि एक साथ लगातार दिखाई जाएंगे तो हमको पर्वे के ऊपर जो चित्र है वो चलता हुआ दिखने लगेगा तो ये प्रकाश का एक सामान्य नियम है जो कि हमको एक इल्यूजन पैदा कर देता है एक भ्रम पैदा कर देता है तत्त्वतः तो अलग अलग फ्रेम हैं, परंतु तो वे अलग अलग फ्रेम जैसे दिखते हैं इसी प्रकार यहां पर श्री कृष्ण लीला हो तो रही है किसी एक ब्रह्मांड में पूनाव की लीला परंतु तो दूसरे क्षण वो लीला दूसरे ब्रह्मांड में हो गई तीसरे क्षण तीसरे ब्रह्मांड में हो गई परंतु तो पहले ब्रह्मांड का जो फ्रेम बना है वो भी एक एकाएक टूटेगा नहीं और इस तरह से लीला सभी लीलाएं नृत्य रूप में ही हमको दिखने लग जाएंगी तो यही कह रहे हैं पूतना बंद्र लीला क्षण क्षण पूतना इत्यादि वध की जो लीला है वो प्रत्येक क्षण हो रही है सब लीला नृत्य जितनी भी लीलाएं वे सब नृत्य है प्रकट करे अनुक्रमे वे क्रम क्रम करके एक एक ब्रह्मांड में जा रही हैं अनुक्रम से जा रही हैं और इसलिए हमको वो लीलाएं क्रम से भी सारी लीलाएं कहीं ना कहीं विद्यमान है पूतनावध की लीला समाप्त हुई शकट वध की लीला आ गई शकटवध की लीला समाप्त हुई त्रुणावृत वध की लीला आ गई त्रुणाव्रत वध की लीला समाप्त हुई वो मिटे उसके पहले कोई तीसरी लीला आ जाएगी इसमें सारी लीलाएं सारे ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं विद्यमान हैं और वे हमको दिख रही हैं अनुक्रम से दिख रही हैं अनंत ब्रह्मांड ना को गौर क्योंकि ब्रह्मांड अलग अनंत हैं कॉस्मोस अनंत हैं इसलिए इन लीलाओं की भी गिनती नहीं है और अनंत लीलाएं अनंत ब्रह्मांडों में क्रम क्रम करके आ रही हैं परंतु प्रकट लीला भी नृत्य है प्रकट लीला तो नृत्य है ही गोलोक में तो लीला नृत्य हो ही रही है वहां मंत्रोपासनामय लीला भी नृत्य विराजमान है वहां क्रम लीला भी विराजमान है मंत्रोपासनामयी लीला भी गोलोक में दोनों लीलाए विराजमान है तो वहां पे तो भी नृत्य है ही है और प्रकट लीला भी क्रम क्रम करके सर्वत्र होती हुई विराजमान है कौन लीला कौन ब्रह्मांडे हॉ प्रक कोई लीला किसी ब्रह्मांड में प्रकट होती हुई चली जा रही है मत सब लीला ये गंगा धा जैसे गंगा की धारा क्रमशः आगे बढ़ती हुई चली जा रही है और नई धारा आती हुई चली जा रही है ऐसे ही एक लीला एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो रही है और आगे की जो लीला है वो इस ब्रह्मांड में भी आती हुई प्रवाह के रूप में विराजमान हो रही है तो नदी की स्ट्रीम के रूप में एक प्रवाह के रूप में जो लीलाएं हैं वो लीलाएं है, सब जगह आती हुई विराजमान हो रही हैं तो कोई लीला किसी ब्रह्मांड में प्रकट होती है ए मते सब लीला ये गंगा धार इस प्रकार सारी लीलाएं गंगा की धारा की तरह से सर्वदा कहीं ना कहीं विद्यमान है इससे कोई भी लीला ऐसा नहीं है कि होगी सभी लीला हर काल में विद्यमान है और जब ध्यान की जाएंगी तो वे प्रकट लीला भी सामने प्रकट हो जाएंगी यह लीला ब्रजेंद्र कुमार करते हैं क्रमे बाल्य पौगंड कैशोर का प्राप्ति अब एक स्थान की दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण में बाल्य पगंड कैशोर ये क्रम क्रम करके आ रहे हैं इनमें रास आदि लीला करे कैशोरे नित्य स्थिति रास आदि की जो सारी लीलाएं हैं वे लीलाएं कर रहे हैं रास आदि लीला की कैशोर में नित्य स्थिति है किशोर अवस्था में रास रासलीला विशेष रूप से विद्यमान है नित्य लीला कृष्ण सर्वशास्त्र श्री कृष्ण की सभी लीलाएं नित्य हैं ऐसा शास्त्र कह रहे हैं तो मंत्रोपासनामयी लीला नित्य है स्वारस की लीला नित्य है क्रम लीला नित्य है तो तीन प्रकार की लीला हुई एक हुई मंत्रोपासनामयी एक हुई स्वारस की जिसमें नित्य कृष्ण का गाय चराने के लिए जाना लौट कर के आना यह अष्टयाम लीला वो भी नित्य है और क्रम लीला जो है वो नैमित्तिक क्रम लीलाएं वे नैमित्तिक क्रम लीलाएं भी नित्य हैं। तो लीलाओं को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं एक लीला दैनंदिन लीला दूसरी नैमित्तिक लीलाएं नीला। भी दो प्रकार से प्रकट हो सकती है मंत्रोपासनामयी होकर के एक निश्चित फ्रेम के रूप में एक निश्चित गैलरी में जो लीला विराजमान है वो हो गई मंत्रोपासनामयी लीला और जो प्रवाह के रूप में प्राप्त हो रही हैं वो लीला हो गई कर्म लीला कर्मलीला लीला भी दो प्रकार की दैनंदिन लीला डेली रूटीन की लीला और कभी कभी विशेष ऑके औकेस, के ऊपर विशेष अवसर पर सेरोमोनियल जो लीलाएं हैं विशेष सेरोमोनी के रूप में विशेष अवसर के रूप में जो लीलाएं हो रही हैं वे लीला भी होती हुई बिराती तो इस प्रकार से लीला या नैमित्तिक लीला जो दैनंदिन लीला डेली रूटीन और मंत्रोपासना वो मंत्रोपासना में उपासना के लिए एक भाव एक रूप एक ही व्यवस्था जहां विराजमान है ये तीनों लीलाएं नित्य है, हैं तो मंत्रोपासना में दैनंदिन स्वारस के और क्रम स्वरस की दैनदिन स्वारस की और क्रम स्वरस की ये तीनों प्रकार की लीलाएं नित्य होकर के ही विराजमान है दृष्टांत दिया कही यदि तभी लोग जाने इसको दृष्टांत देकर के ही समझाने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे कृष्ण लीला नृत्य ज्योतिष चक्र प्रमाण है, जैसे आकाश में ज्योतिष चक्र में सारे ग्रह नक्षत्र नित्य विद्यमान है ये थोड़ी है कि आज यदि गुरुवार है माने सूर्योदय के समय जो राशि थी वह गुरु में थी इसलिए आज का दिन का नाम गुरुवार हुआ सूर्योदय के समय यदि उस समय कोई राशि बुध राशि बुध ग्रह नक्षत्र यानी है तो उस दिन का नाम बुधवार हो जाएगा चंद्रमा है यदि उदय के समय सूर्योदय के समय तो उस दिन का नाम सोमवार हो जाएगा तो जितने भी नाम बने हैं दिनों के नाम है बारह के नाम ये भी ग्रह के आधार पर ही बने हैं सात ग्रह बने राहु और ती इन दो को छोड़ दें तो बाकी के सात ग्रह जब उदय के समय जो ग्रह सूर्य के सामने होगा वह ग्रह ही उदय के समय जो ग्रह होगा वह ग्रह के अनुसार ही उस बार का नाम हो जाएगा सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार बार शुक्रवार जो जो भी हैं शनिवार ये सारे नाम जो हैं वो नाम उसके हिसाब से हो जाएंगे परंतु ये थोड़ी है कि आज बृहस्पतिवार बार है तो चंद्रमा नहीं है या मंगल नहीं है ऐसा नहीं है भाई नक्षत्र में तो आकाश मंडल में ज्योतिष चक्र में तो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह होगा ही शनि शनिग्रह होगा ही हमारे सामने नहीं है बस इतना शांतर हो सकता है तो यहां पर यही कह रहे हैं कि ज्योतिष चक्र में जैसे सारी लीलाएं हैं ऐसे ही जहां क्रम लीला का वर्णन किया गया उस समय भी सारी लीलाएं हैं परंतु तो जो लीला सामने है केवल वो दिख रही है जब घुटमन चलने की लीला सामने है तो घुटमन चलने की लीला दिख उस समय कृष्ण रास कर रहे हैं ये लीला नहीं दिखेगी कर कर को और रास के समय घुटमन चलने की लीला नहीं दिखेगी माखन चोरी की लीला नहीं दिखेगी तो जैसे ज्योतिष चक्र में सारे ग्रह हैं परंतु जो ग्रह सामने होता है उसके अनुसार ही बार का व्यवहार होता है नक्षत्र का व्यवहार होता है कि भाई आज विशाखा नक्षत्र है आज चित्रा नक्षत्र है आज अमुक नक्षत्र है आज कृत्य का नक्षत्र है तो ये जैसे व्यवहार में हमारे सामने जो आ रहे हैं उनके कारण हम वो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं परंतु कोई ग्रह नक्षत्र मर थोड़ी गए समाप्त थोड़ी हो जाएंगे वे तो कहीं ना कहीं विद्यमान है हमारे सामने नहीं है केवल इतना सा अंतर है ऐसे ही कृष्ण लीला ज्योतिष चक्र में ग्रह नक्षत्र तारों के नक्षत्रा सर्वदा विराजमान है ज्योतिष चक्र में जैसे सूर्य दिन रात भ्रमण करता है और जन्मद्वीप का लंघन करते करता है सूर्य का जब पहिया एक एक चक्कर लेता है, तो एक दिन व्यतीत हो जाएगा इस तरह से सूर्य जितनी देर में माने सूर्य अपनी परिक्रमा दे रहे हैं परिक्रमा देने में सूर्य के रथ को जितनी भूमि नापने में जितना समय लगा उसके हिसाब से ही अणु इत्यादि काल हो गई इसको कहीं नर्सिंग में समझाया जा सकता है नर्स की जहां ट्रेनिंग होती है वहां पर एक डमरू सा होता है उसमें आधे में भरी हुई होती है रेत अब उसको यदि यो कर दिया जाए तो जितनी देर में वो खाली होगा एक पोर्शन और ऊपर की जो रेत है वो नीचे टपक टपक करके नीचे आएगी उतनी देर में कितनी बार किसी की पल्स चली ये काउंटिंग हो जाएगी तो इसी तरह से सूर्य का रथ घूम रहा है तो सूर्य के पहिए ने यदि एक अणु को पार किया तो उस अणु को हम कहेंगे देंगे सूर्य के पहिया घूम रहा है उसने अपने मार्ग का अपने परिक्रमा मार्ग का ऑर्बिट का यदि दो रेणु पार की तो उसको हम वेणु कह देंगे तीन रेणु पार की तो उनको हम त्रिशेणु कह देंगे फिर उनके हिसाब से ही कहीं आगे आ, पल फिर उससे मिनट क्षण फिर क्षण से घड़ा घटी फिर उससे से दिन, दिन से महीने से फिर वर्ष तो इस प्रकार सूर्य की एक परिक्रमा जहां पूरी पृथ्वी की पूरी होगी तब एक वर्ष पूरा होगा सूर्य जैसे पृथ्वी की परिक्रमा दे रहा है तो एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा जब पूरी होगी तो वो 12 वर्ष हो जाएंगे पहिया एक बार घूमा तो उसको हम एक दिन कह देंगे तो इस तरह से श्री सूर्य जो है वो सूर्य इस प्रकार चलते हुए विराजमान हो रहे हैं इस तरह से गणना हो रही है तो कहीं भौतिकता जो है उस भौतिकता के साथ में जो काल है उसका मैच जहां किया जाता है उस तरह से यहां मैच हो रहा है तो यहां पर यही कह रहे हैं कि कृष्ण लीला ज्योतिष चक्र तो ज्योतिष चक्र सूर्य भ्रमे दिन रात्र ज्योतिष चक्र में सूर्य दिनार घूमता है सप्त द्वीप लंघे फिरे क्रम क्रमे और सात द्वीपों को पार करते हुए जब उसकी एक परिक्रमा पूरी हो जाएगी रात्र दिन है सा दंड परमाणाम उस समय सूर्य रात दिन या साठ घड़ी का एक दिन हो जाएगा तीन सहस्त्र शत पल तार मान और इनकी गिनती तीन सहस्त्र छ हजार पल इतनी, छह सौ पल इतनी उसके उसके हिसाब से साठ इंटू साठ करके वो इतनी पल सूर्य की एक परिक्रमा में हो जाएंगे सूर्य ने जमद की जितनी देर में परिक्रमा की उसमें वो एक पल हो जाएंगे ए, तीन चार प्रहार अस्तो इस प्रकार पहला पहल, दूसरा तीसरा चौथा चौथे पहल में सूर्य कहीं पृथ्वी के दूसरी ओर पहुंच जाएगा सप्त के दूसरी ओर पहुंच जाएगा इस प्रकार चार प्रहार होने पर रात्रि और चार प्रहार होने पर दिन जैसे होते हैं ऐसे ही कृष्ण लीला चौदह मनमंत्र ब्रह्मांड मंडले व्यापी क्रमे फिर फिर फिरे इसी प्रकार चौदह मनमंत्र में श्री कृष्ण लीला सभी ब्रह्मांडों में घूम रही है अनंत अनंतकोट ब्रह्मांड हैं और अनंत अनंतुट ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड से दूसरे दूसरे से तीसरे में श्री कृष्ण लीला विचरण करती है इस प्रकार सवासो वर्ष तक 125 पच्चीस वर्ष तक श्री कृष्ण ने प्रकट लीला का विस्तार किया जन्म से लेकर के मौसल पर्यंत की जो लीला है वो श्री कृष्ण ने की फिर मौसल लीला के अंत में अपने स्वरूप को छिपा के श्री कृष्ण अप्रकट हो गए परंतु श्री भगवत स्वरूप में देह का कभी भी त्याग नहीं है इसको कुछ इस तरह से श्री बिश्ना चक्रवर्ती जी ने श्री कृष्ण की मौसल लीला के विषय में एक रहस्य खोला बड़ा अच्छी तरह से वर्णन किया कि एक राजा था उसके पास में एक जादूगर आया जादूगर की कंपनी में जितने भी उसके सहयोगी हैं उसकी कंपनी के लोग वे सब उसके अपने परिवार के ही लोग हैं होता भी ऐसा ही है नटो में कि उनका पूरा परिवार ही उसमें कार्य करता है तो वो राजा से बोला महाराज मैं आया हूं आज आपको अपनी कोई कला दिखाना चाहता राजा बोला अच्छा दिखाओ तो जब नठ कला दिखाई गई तो किसी ने अपना काला उतार करके किसी ने अपना हार उतार करके किसी ने अपना घोआ किसी ने अपना हाथी इनको इनाम में दे दिया वहां इनाम का ढेर लग गया इनाम का ढेर देख के उसकी कंपनी में कहीं झगड़ा शुरू हो गया वो कह रहा है कि ना इस कड़े को मैं लूंगा वो कह रहा है नहीं इस घोड़े को मैं लूंगा तू कैसे लेगा वो कह रहा है नहीं ये हार मैं लूंगा तू कैसे लेगा और ऐसा झगड़ा हुआ कि उनमें तो आपस में तलवार खिंच गई और वे जितने भी उसके उस नठ के जो संघ के लोग थे उन्होंने एक दूसरे को मार डाला तलवार खिंचकर वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और उनको मार दिए राजा हक्का हक्का बोल क्या हो रहा है क्या हो रहा है कैसे करें क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये पता नहीं लग रहा है कि ये अभी नाटक हो रहा है कि यथार्थ हो रहा है वो एकदम आश्रम में राजा इसके बाद में वो नटों का जो सरदार था वो राजा से बोला बोल मारा देखिये सारा परिवार नष्ट हो गया परंतु मेरा खेल समाप्त नहीं हुआ है अभी हां मेरा खेल अभी चालू है और मैं केवल नटी नहीं हूं मैं एक योगी भी हूं और आज मैं अपने योग के प्रभाव को भी आपको दिखाऊंगा ऐसा कह करके वो नटराज वो तो बैठ गया समाधि में और उसने कुंडली जागृत की है प्रायाम किया और प्रायाम करके उसने जो प्रायाम को खींचा और ओम का उच्चारण कर रहा है आ आऊ मां मा के बाद में जो बिंदु बिंदु के बाद में जो नाद उस नाद के अंत में उसने नाड के अंत में जीव कला उसका ध्यान किया अपने स्वरूप का ध्यान किया प्राणायाम में अपने स्वरूप का ध्यान करके जीव कला के भी आश्रय रूप में उसने ब्रह्म का ध्यान किया कि ब्रह्म का अंश यह जीव कला है और उसका ध्यान करते हुए उसने समाधि में अपने प्राणों को छोड़ दिया त्याग कर दिया मूल आधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाथ विशुद्ध आज्ञा में पहुंच करके उसने अपने सहस्त्र से दशम द्वार से उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया और उसका शरीर भी अभी बना हुआ है परंतु उसने शरीर में भी योग के साथ ही साथ योगाग्नि का समान किया और देखते देखते योग में उसका शरीर भी धक् धक करके जल गया और वहां पर केवल राख का एक ढेर सामने दिखा राजा हक्का है वो हो क्या रहा है जितने भी दर्शक इतने में हवा का एक झोंका आया और करके वो सारा जो रात का ढेर है वो भी उड़ गया राजा बड़ा दुखी बोले अच्छा खेल देखा बिछा का पूरा परिवार नष्ट हो गया अब बिछा कुछ भी तो नहीं दे सके हम तो अच्छा ये तो अः अः चिड़िया की जान गई और बच्चों का खिलो ना वो वाली बात हो गई ये तो तो ये तो अच्छा नहीं हुआ तो क्या किया जाए तो किसको किससे प्रायश्चित किया जाए कैसे किसे किसको पुरस्कार दिया जाए बड़ा दुखी हो रहा है चार पांच दिन बाद राजा के पास में एक आदमी आता है और राजा को एक पत्र का देता है और कहता है महाराज में यहां से दस किलोमीटर दूर एक गांव है उसमें रहने वाला हूं और वो नटों का गांव है आपको शायद याद होगा दिन पहले हमारे दादाजी आए थे और उनने ये पत्र आपको भेजा है राजा ने जैसे ही पत्र खोला उसमें लिखा हुआ था कि महाराज आधे राज के श्री चरणारिंद में नट अमुख नाम उसका श्री चरणों में प्रणाम आपकी कृपा से हम अपने पुत्र पौत्र परिवार सहित अपने गांव में खूब प्रसन्नता से हैं हम अपने गांव में खूब प्रसन्नता से हैं आपको स्मरण होगा हम पांच दिन पहले आपके राजदरबार में उपस्थित हुए थे और हमने आपको नट का खेल दिखाया था परंतु उस खेल की की ऐसी मर्यादा थी कि उस समय हम आपसे कोई पुरस्कार नहीं ले सकते थे चाहते तब भी ले सकते थे वो उसकी हमारा जो खेल था उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं था उसके नेचर के अनुरूप नहीं था पंत हमको हमारा पारिश्रमिक और पुरस्कार दोनों नहीं मिला है सो हम पत्र वाहक को भेज रहे हैं इस पत्रवाहक को कृपा करके अपना हमारा पारिश्रमिक भी और उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो पुरस्कार है प्राइस वो भी हमको आप विपुल मात्रा में भेजेंगे हम आपके दास हैं आपके आश्रित राजा तो बड़ा आनंद हुआ बोलो वृंदावन दे लाल की जय ऐसे ही श्री ब्राह्मणों का साप यदो वंश को हुआ यादवों को ब्राह्मणों का शाप लगा ना तुम्हारे इस लड़की के ना लाला होगा न लाली तुम्हारे भविष्य का नाश करने वाला लोहे का मुंहस होगा नारद जी भी विराजमान है पर हैदी शाप दे रहे वाले नारद जी भी हैं <laughs> अब नारद जी महाशय जी पहुंच गए द्वारका श्री लीला का दर्शन कर रहे हैं फिर श्री नारद जी जब सारे द्वारका शंख स्थल से आप कहीं जब पधारे हैं वहां गोमती के किनारे जब पधारे हैं वहां पर देख रहे हैं शंखोद्धार पर के सारे यादव आपस में लड़ करके यज्ञ किया और लड़ करके आपस में समाप्त हो गए श्री बलदेव आनंदपुर विराजमान हैं और श्री बलदेव बिराजमान है और समुद्र में अंतर्धान हो गए श्री कृष्ण पूर्वोत्तल के नीचे बिराजमान है अपने एक घेंटू के ऊपर दूसरा घंटू दूसरा चरण रख रखा है और देखते देखते कृष्ण भी अंतर्धान हो गए जैसे वो योगी समाधि लगा करके और जैसे वो गायब हो गया कुछ मिला नहीं ऐसे ही कृष्ण वे भी सशरीर अपने स्वरूप के साथ में अंतर्धान होकर के विराजमान हो गए अब अर्जुन आता है बिलाप करता है और बिलाप करके बचे हुए जो यादव हैं कृष्ण की पत्नियां हैं उनको लेकर के चलता है कि इनको इंदक पुस्त ले जाए भाई अब क्या करें कृष्ण तो यहां द्वारका तो समाप्त हो गई द्वारका का एक भाग कहीं रह गया बाकी का जो बाहर का हिस्सा था उसको समुद्र ने दबो दिया हवा आई और रात भी वो आकर के ले गई ऐसे कुछ बचा नहीं वहां पर अब वो अर्जुन आए और अर्जुन कृष्ण की कुछ पत्नियों को लेकर के जिसे में जा रहे हैं रास्ते में ही लठ लेकर ले गोप मिल गए अभी गोप भी कोई और नहीं है कृष्णी है प्रकट को में मिलाने के लिए कृष्ण ही और अर्जुन का वही उनका उनके बाण है परंतु लक्ष्य के आगे गांधी धनुष भी फेल हो गया और उन पत्नियों की भी जाने क्या बुद्धि हुई कि उन्होंने अर्जुन को तो छोड़ दिया और कोई को तो गोप जबरदस्ती हरण करके ले गए और किन्हीं ने उन गोपराज का ही वरण कर दिया जय जय अब भी कोई अलग थोड़ी है तो श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो गई तो इस प्रकार अर्जुन दुखी होकर के कह रहे हैं हाय युधिष्ठिर से भैया वंचित हो हम महाराज हरणा बंधु रूपणा मैं हरि के द्वारा वंचित होकर के विराजमान हुआ वैष्णव आचार्य रूपण कर रहे हैं कि ब्राह्मण के शाप से लेकर के अर्जुन के विमोह तक की जितनी भी लीला है ये सब इंद्रजाल मत माइक और इस लीला को माइक रूप में दिखाया गया है केवल इसलिए कि प्रकट लीला को कैसे अप्रकट लीला में मिलाया जाए प्रकट लीला को अप्रकट में मिलाने का यह एक विचार मात्र प्रकार मात्र है उसको छपाने के लिए तो नित्य परकर जो है उस नित्य में अवतार काल का जो परकर है उसमें दो चीज मिली हुई है उसमें नित्य परकर भी मिला हुआ है और उसमें देवताओं का परकर भी मिला हुआ है जैसे अर्जुन तो है नित्य परकर परंतु अर्जुन में इंद्र का जो अंश है वो है देवता का अंश युधिष्ठिर है नित्य परकर परंतु युधिष्ठिर में धर्म का जो अंश है वो देवताओं का विषय श्री बसदेव जी हैं नित्य पर देवकी जी हैं नित्य परंतु देवकी बसदेव में पृष्णी सु मिले हुए हैं अदिति कश्यप भी मिले हुए हैं अब उन अदिति कश्यप को अलग करना है इसलिए ये युद्ध होने की और यादव आपस में लड़े इनमें लड़ रहा है लड़ करके अलग हो रहे हैं समाप्त हो रहे हैं जो देवताओं का परकर है वो तो अलग समाप्त हो रहा है और श्री कृष्ण का नित्य परकर सर्वदा सर्वदा द्वारका में ही विराजमान है तो नित्य परकर को प्राकृत परकर अवतार काल में जो कहीं मिल गया था उस एडल्टरेशन को अलग करने के लिए जो मिलावट थी उस मिलावट को अलग करके जो एडेल्टेड थे उनको तो अलग कर दिया और जो ओरिजिनल हैं, मूल हैं, उनको अलग कर दिया तो देवताओं का और नित्य परकर को अलग करने के लिए यह केवल लीला की गई या एक पद्धति अपनाई गई कि देवता गए अपने देवताओं के लोक में जो भजन करेंगे इन परकरों का संग भी प्राप्त करके इनके संग से जो भजन करेंगे उनको बाद में मोक्ष होगा जब प्रलय होगी तब या जब उनकी सिद्धि होगी तब अभी कुछ काल के लिए इनको श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन प्राप्त किया साधन का मार्ग रस्ता खोल दिया गया और नित्य पर करके साथ में श्री कृष्ण विराजमान है इस प्रकार श्री गोलो श्री कृष्ण सर्वदा सर्वदा विराजमान वे श्री हरि पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम हो करके विराजमान श्री पूर्ण स्वरूप है द्वारका में मथुरा में हाँ आपका पूर्ण पूर्णतर स्वरूप क्योंकि वहां पर ब्रज की अत्यंत स्मृति है और ब्रज में तो लीला करते हुए विराजमान है पूर्ण स्मृति है अतः ब्रज में श्री हरि पूर्णतम होकर के विराजमान हैं इस प्रकार श्री महाप्रभु ने संबंध तत्व तो का निरूपण करते हुए भगवान के स्वयं स्वरूप का वर्णन स्वयं स्वरूप का वर्णन करके अवतार भेदों का वर्णन अवतार भेद के बाद में भगवान की लीलाओं का वर्णन भगवान के अवस्थाओं का वर्णन और अवस्थाओं का वर्णन करके प्रकट लीला का अप्रकट लीला में फिर से जैसे मिश्रण हुआ उस मिश्रण का इतनी सारी वस्तुओं का इस अध्याय में श्रीमद् महाप्रभु ने उपदेश प्रदान किया बोलो मिता गौर हरी गोविन्द जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा रमण निगौर हरी बो आज नियम से हम सबको तो देर हो गई